शुरू शुरू में तो सब ठीक था मैंने खूब मजे किए खूब पैसे लुटाए महंगे महंगे होटल में रहा खाना दारू कपड़े लड़की सब किया जिंदगी के सारे मजे लिए मुख्तार मुस्कुराते हुए कहा लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर दुख की लकीरें देखी जा सकती थी पर उसने ये भी एक्सेप्ट किया लेकिन कुछ भी हो जाए मैं कितनी भी अयाशी कर लेता था लेकिन एक बात हमेशा मेरे दिमाग में पिंच करती रहती थी मैं कुछ भी कर लूँ कहीं भी चला जाऊं लेकिन रहूंगा तो खून होने का डर मुझे रात रात भर सोने नहीं देता था हमेशा डर लगा रहता था कि कभी भी पुलिस आकर मुझे जेल में डाल देगी पुलिस से पकड़े जाने का डर क्या होता है ये शायद मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा यहाँ तक अगर कभी रास्ते में भी पुलिस की गाड़ी दिख जाती थी या कोई वर्दी वाला दिख जाता था तो भी मैं डर के मारे अपना रास्ता बदल लेता था मैंने काफी पैसा तो सिर्फ पुलिस से बचने के लिए उड़ा दिया था उतना पढ़ा लिखा तो मैं था नहीं तो इस वजह से ज्यादा समझ नहीं पाता था कही न तो मुझसे पुलिस रिकॉर्ड्स में से मेरा नाम हटवाने के लिए मुझसे बहुत पैसे लूटे थे फिर मैं भी फर्जी आईडी बनवाने के चक्कर में बहुत पैसे खर्च कर देता था मेरे पास पाँच छः नाम की फर्जी आईडी थी जहां जिस शहर जाता था वहाँ अलग अलग नाम से आई दिखाकर अलग अलग नाम से रहने लग जाता था मुख्तार ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा पहले तो मुझे लगता था कि मेरे पास इतने पैसे है कि मुझे अब जिंदगी भर पैसे की कमी नहीं पड़ेगी लेकिन मैं गलत था अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से मैंने ये जाना कि रखा हुआ धन ज्यादा दिन नहीं चलता चाहे जितने पैसे इकट्ठे करके रख लो अगर पैसे आने का कोई सोर्स नहीं है तो फिर बहुत जल्द आप फिर से गरीब बन जाओगे काश ये बात पहले समझ में आ गई होती तो शायद आज मेरी जिंदगी कुछ और होती जब तक मेरे पास पैसे थे तब तक मैंने कभी काम ढूंढने की जरूरत ही नहीं समझी सिर्फ खाने पहनने और लड़कियों के पीछे पैसे उड़ाता रहा इतना सारा पैसा होने के बाद भी मैं खुद के लिए घर तक नहीं ले सका बाद में मुझे समझ में आया कि इतना सारा पैसा होने के बाद भी मास्टर और जोधन इतनी सिंपल लाइफ क्यों जीते थे मुख्तार ने अपना सिर हिलाते हुए कहा अब मेरी उम्र साठ साल हो गई है अब मुझे सारी चीजें समझ आ रही हैं। जो चीजें मुझे मेरे जवानी के दिनों में समझ जानी चाहिए थी वो मैं अब समझ रहा हूँ कभी भी गलत तरीके ऐसी कमाया गया धन आपको खुशी नहीं दे सकता है शायद इसीलिए किसी चोर को जिंदगी में कभी भी सुख नहीं मिलता है इस वक्त मुख्तार बहुत दुखी नजर आ रहा था अब मुझे ही देख लो मेरे पास इतने पैसे थे इतनी संपत्ति थी लेकिन फिर भी मुझे जिंदगी में वो सुकून कभी नहीं मिल सका जिसकी तलाश में जिंदगी भर करता रहा और मजे की बात यह है कि वो सुकून मेरे पास ही था मेरे अंदर ही था लेकिन फिर भी मैं जिंदगी भर ज्यादा खुशी पाने की तलाश में भटकता रहा और आज यहाँ आप लोगों के सामने इस हाल में बैठा हूँ अब शायद जेल की चारदारी के भीतर ही मुझे चैन की नींद आएगी क्योंकि बड़े बड़े सुर महंगे होटलों में से तो सो के देख लिया वहां ढंग से नहीं सो सका शायद मेरे पापों का बोझ मुझे सोने नहीं देता था जेल में जाने के बाद जब ये बोझ उतर जाएगा तब मुझे अच्छी नींद आएगी मुख्तार काफी इमोशनल हो चुका था बोलते बोलते उसकी आवाज भी भावुक उठी फिर वो कुछ सेकंड के लिए रुक गया और फिर खुद को संभालते हुए आगे की कहानी बताने लगा मैंने कभी बैंक में भी पैसा नहीं रखा रखता भी कैसे सबसे बड़ी बात यह थी कि मैं किसी पर ट्रस्ट भी नहीं कर सकता था इस वजह से मेरा कोई दोस्त भी नहीं था परिवार तो पहले से ही नहीं था और शादी कभी हुई ही नहीं थी उस वक्त मेरी सबसे बड़ी चिंता यही थी कि मैं कैसे अपने खजाने को सुरक्षित रखूं? कोई ऐसी जगह नहीं समझ आ रही थी जहाँ मैं इसे सेफ रख सकता था इस वजह से मैं ये सब हमेशा अपने साथ लेकर घूमता था इसी वजह से जब तक मेरे पास खाने और पहनने की कोई कमी नहीं हुई तब तक मैंने नौकरी करने के बारे में सोचा तक नहीं धीरे धीरे करके मेरे सारे पैसे खत्म हो गए और जो भी सामान था वो सब भी बेच डाला था थोड़े बहुत सामान ही बचे थे मेरे पास, और स्टार भी बचा हुआ था। उसे तो मैं किसी को बेच भी नहीं सकता था इसीलिए तमिल स्टार मैं हमेशा अपने साथ लिए रहता था पैसों की कमी होने लगी इसलिए नौकरी की तलाश शुरू कर दी कभी सेल्समैन की नौकरी की तो कभी किसी होटल का गेटकीपर बन गया ऐसे ही जिंदगी चलती रही हाथ में करोड़ों रुपये का तमिल स्टार था लेकिन फिर भी चंद्रुपो के लिए मालिक की डांट फटकार सुननी पड़ती थी। लेकिन मैंने कभी दरअसल एक आम आदमी के हाथ में अचानक से काफी सारा धन आ जाना भी चिंता का ही विषय है और जोधन इस बात को खूब अच्छे से समझता था बस मैं ही वक्त पर ये चीजें नहीं समझ पाया उसने फिर से गहरी सांस छोड़ी और फिर आगे बोलते हुए कहा जोधन का, जो का सामान लेकर भागने के कुछ साल बाद ही मैं फिर से अपने पुराने दिन वाले हालात में पहुंच गया और सबसे बुरी बात यह थी कि अब मैं धीरे धीरे बूढ़ा भी हो रहा था और अक्सर बीमार भी रहता था इलाज में भी बहुत पैसे खर्च किए मैंने फिर मुख्तार ने अपनी पलखें छपकाते हुए कहा मैं कई सालों तक इधर उधर भटकता रहा उम्र बढ़ती जा रही थी इतनी उम्र में किसी न किसी सहारे की जरूरत होती है लेकिन मेरा तो इस दुनिया में कोई था ही नहीं फिर मुझे अपने पुराने घर अपने लखनऊ की याद आने लगी जब बहुत दिनों तक बाहर अकेले घूमते घूमते मैं थक गया तो फिर मैंने वापस अपने घर लौटने का मन बनाया लखनऊ कई सालों बाद लौटा था यहाँ पहुंचकर सीधे अपने पुराने घर गया वहां पहुंचा तो देखा कि पुराना घर अभी तक वैसा का वैसा ही पड़ा था जैसा आखिरी बार मैं इसे छोड़ गया था तब से शायद यहाँ कोई आया ही नहीं था घर के लोन में काफी पेड़ उगाए थे दीवारे में टूटी फूटी थी लेकिन अपना घर अपना ही होता है फिर वो चाहे जैसा रहे अपने घर की छत के नीचे इंसान को जो सुकून मिलता है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं है लेकिन फिर भी उस वक्त की छोटी छोटी खुशियाँ मास्टर की बीवी के दिए हुए जख्म के निशान पर भारी पड़ रहा था दरअसल वो वाला घर बहुत वीराना में था वहा सामने कब्रिस्तान था और अगल बगल भी ज्यादा लोग नहीं रहते थे इस वजह से कभी किसी की नजर वहाँ नहीं पड़ी और घर आज तक वैसे का वैसा ही बना हुआ था मैं वहाँ पहुँचने के बाद खुद को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा था वहाँ मुझे किसी का डर नहीं लग रहा था यहाँ तक कि पुलिस से पकड़े जाने का भी कोई डर नहीं लग रहा था डर मतलब ऐसा फील हो रहा था कि अब अगर पुलिस पकड़ भी ले तो भी मुझे कोई परवाह नहीं है मेरे पास जितना सामान बचा हुआ था वो सब मैंने घर के भीतर कमरे में बने छत में छुपा दिया था मुख्तार ने सांस लेते हुए आगे कहा मुझे कोई टेंशन नहीं थी बस एक चिंता थी अपने जीने भर के लिए पैसे कमाना था फिर मैंने अपने पुराने घर में रहते हुए नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया इत्तेफाक से मुझे शाहजहांपुर के एक एनजीओ में नौकरी मिल गई और अच्छी बात यह थी कि इस एनजीओ का काम लावारिस लाशों के दास संस्कार करना और परिजनों को ढूंढना था चूँकि मैं पहले भी इस तरह का काम कर चुका था इसलिए मुझे इसके बारे में सारी जानकारी थी इस वजह से ये नौकरी हासिल करने के लिए मुझे ज्यादा मशक्कत भी नहीं करनी पड़ी वहाँ पर मैंने अपनी फेक आईडी लगाई थी जिशान अहमद के नाम से नौकरी करता था वहाँ मेरे लिए सब कुछ ठीक हो गया था यहाँ पर भी मुझे वही काम करना था जो पहले मैं पोस्टमार्टम हाउस में किया करता था यहाँ पर भी कई बार लाशों को ज्यादा दिन तक ताजा बनाए रखने के लिए उस पर केमिकल का लेप लगाना पड़ता था मुझे ये काम बहुत पसंद था और सबसे बड़ी बात शाहजहाँपुर के इस एनजीओ की दूरी मेरे घर से ज्यादा नहीं थी फिर भी मैंने वहाँ एनजीओ ऑफिस के पास में ही किराए का घर रहने के लिए लिया हुआ था हफ्ते हफ्ते में मैं यहाँ लखनऊ अपने पुराने घर भी आया जाया करता था सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था मैं दिन भर लाश को ज्यादा ऐसी ज्यादा टाइम तक ताज़ा बनाए रखने की टेक्निक रिसर्च करता रहता था मेरा ज्यादातर वक्त इसी तरह के एक्सपेरिमेंट में बीतता था दिन पर दिन मेरा इंटरेस्ट इस चीज में बढ़ता ही जा रहा था मेरा ज्यादातर पैसा भी इसी में खर्च हो जाता था लखनऊ हाई स्कूल से मैंने एनजीओ के नाम पर केमिकल भी इसी एक्सपेरिमेंट के लिए लिया था अब जाकर मुख्तार ने अपना सिर ऊपर करके यहाँ पर मौजूद सभी ऑफिसर्स की तरफ देखते हुए कहा साहब मैं आप लोगों को सच बता रहा हूँ इस दिन के लिए मैं बहुत पहले ऐसी तैयार था मैं सच कह रहा हूँ अब मुझे ना तो पकड़े जाने का डर था न ही जेल जाने का डर था मैं जानता हूँ अपनी जवानी के दिनों में मैंने जो कुछ भी किया था उसकी सजा जितनी दी जाए उतनी कम है मुझे किसी चीज का अफसोस नहीं है मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है जिसके खो जाने का या मुझसे दूर हो जाने का कोई मुझे खौफ हो उसने मुस्कुराते हुए कहा कल रात को भी मैं एक डेड बॉडी पर केमिकल लगाकर उसे सुरक्षित रख रहा था फिर रात में काम खत्म करने के बाद में वहाँ से सीधे गाड़ी लेकर अपने घर के लिए निकल पड़ा जब मैं रास्ते में था तभी मुझे पता चला की पुलिस की कुछ गाड़ी मेरे पीछे लगी हुई थी उसने अपनी आंखे बड़ी करते हुए कहाकन तो हो गया की अब मेरे जेल जाने का समय आ चुका है लेकिन मैं अपनी कहानी उसी घर में खत्म करना चाहता था जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था इसलिए एनजीओ की ट्रक लेकर मैं सीधे ही अपने लखनऊ वाले घर की तरफ निकल पड़ा मुझे पता था की अब पुलिस बहुत जल्दी मुझे अरेस्ट कर लेगी इसलिए मैं जल्दी से घर पहुँच कर अपने सारे सामान के साथ खुद को भी खत्म कर लेना चाहता हूं। फिर मुख्तार ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा फिर उसके बाद जो हुआ वो तो आप जानते हैं। मैंने अपनी जेब में तमिलसार रखा और फिर खुद के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर सुसाइड करने का प्रयास किया लेकिन पता नहीं कैसे आपने मुझे बचा लिया खैर जो भी हो जब मैं मरने से नहीं डरा तो फिर मुझे जेल जाने में क्या तकलीफ हो सकती है इसके बाद मुख्तार ने पुलिस वालों की तरफ देखते हुए कहा ये थी मेरी कहानी अब मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया है आपको जो सजा देनी हो मुझे दे दो मुझे सब मंजूर है बस जेल भेजने से पहले मेरे ऊपर एक एहसान कर दो क्या विक्रांत ने अपनी भूई टोड़े करते हुए पूछा एक बार जोधन सिंह से मिलवा दो मुझे मैं उसे देखना चाहता हूँ मैंने सुना है कि आप लोगों ने उसे अरेस्ट किया है मुख्तार ने विक्रांत की तरफ देखते हुए संदेह भरे लफ्जों में कहा मतलब विक्रांत को कुछ अजीब लगा हाँ क्यूँकी जोधन को आज तक बहुत कम लोगो ने ही देखा है और आज तक कभी उसे पुलिस पकड़ भी नहीं पाई थी इसलिए मैं देखना चाह रहा था की आप लोगो ने सही आदमी को पकड़ा है या नहीं